101 कारण विमान द्वारे सर्प विच्छुत तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष की चिकित्सा। भगवान ने कहा है वृषभ ध्वज, पुख्य नक्षत्र में पंद्र नवा की स्वेद जड़ लाकर उसके साथ पीने से पीने वाले के पास और घरों में सर्प नहीं आता, जो मनुष्य बालों के दांत में तारक्षा। की मूर्ति बनाकर धारण करता है वह सर्पों के लिए जीवन पर्यंत से हो जाता है हे रुद्र जो मनुष्य फुके नक्षत्र में सेमर की जड़ को जल में पीसकर पी लेता है उसके ऊपर किया गया विषले सर्पों के दांतों का प्रहार व्यर्थ होता है इसमें संदेह नहीं फुके नक्षत्र में लाज बनती की जड़ हाथ में उसके लेप को लगाकर भी सर्पों को पकड़ा जा सकता है, इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। पुख्य नक्षत्र में लाई गई सफेद मंदार की जड़ को सेतल जल में पीसकर पान करने से सरपद्धंस तथा करीबी आदेका विनष्ट हो जाता है। कांजी के साथ महाकार की जड़ पीसकर उसका लेप दंस भाग पर लगाने से बोटर तथा डूं चलाए के मूल को चावल के धोवन में पीसकर घी के साथ पान करने पर सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं नीली तथा लाजवंती की जड़ पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से चावल के धोवन में पीसकर पान करने पर सभी प्रकार के सर्पों के दंश का नष्ट हो जाता है गुड़ सरकरात तथा दुर्गंध मिश्रित कोस्मंड के रस का पान मूलवेठी के चूर्ण से युक्त सरकरा और दूध तीन रात तक पीकर चोहे के विष को दूर किया जा सकता है तीन चोलो जल के शीतल जल में तांबूल खाने के कारण जलन युक्त मुंह से बहने वाले लार बंद हो जाती हैं सरकरा से युक्त गृह का पान करने से मध्य मद नहीं होता कृष्ण काली तुलसी और अंकुरलल की जड़ को पीस करके क्वाथ बनाएं सामान्य अथवा कृत्रिम विष का हो जाता है सेंधा नमक के साथ गर्म गोघृत का पान बिच्छू के डंक मारने से शरीर में उत्पन्न विष की वेदना को दूर करता है कुंकुम कुसुंब हरिताल मैनसेल कंजा और मंदार वृक्ष की जड़ पीसकर पान करने से मनुष्य में चढ़ा हुआ देइपकन का तेल लगाने से सामान्य ततैया तथा आदि कीटों का भी दूर हो जाता है इससे कनखजूर का भी विनाश नष्ट हो जाता है इसमें संदेह नहीं बिच्छू के डंक लगे हुए स्थान पर सोंठ तथा तगर लेप लगाने से नष्ट हो जाता है इस लेप के द्वारा मधुमक्खी के डंक का विष भी दूर हो जाता है तथा सोया सिंधा नमक और ग्रैट का मिश्रित लेप लगाने से भी वह विष दूर हो जाता है कि वहाँ देव शरीर शरीर के बीजों को गर्म दूध में घिसकर उसका लेप लगाने से हिंसक जानवरों का काटने पर नष्ट विष हो जाता है हे हरे नमक और ग्रैट से युक्त ग्रैट के पत्ते का लेप कर घोड़े के शरीर की खुजली 10 दिन में दूर हो जाती हैं। 100 बयानबियों आदि आये विवेचने प्राकृत द्वारा रोगों का उपचार इस्मरण तथा मेदा शक्ति बढ़त कब्रामी गिरदाद के निर्माण विधि। भगवान श्रीहर ने कहा कि हे हर चित्रक आठ भाग, सूरन 6 भाग, 16 भाग, 24 भाग, कालेमर्षि 2 भागे, पिपली म� मुसली आठ भाग और त्रिफला चार भाग लेकर इसके दुगन गुड़ के साथ मोदक बनाना चाहिए। इसके सेवन से अजीर्ण पांडुक कामला अतिसार मंदागनी और पलीह नामक रोगों को दूर किया जा सकता है। बिल्व आग्नेयंत सोनाक पाटला पारिभत्रक प्रसारणी अस्पगंधा ब्रह्मे कंटकारी बला अतिबला राष्ट्रां, स्वदंष्ट्रां, कुंदर्नवां, एरंडे, सारिवा, परणी, गुरुची, कपेकुट्का इन औषधियों को 10-10 पल की मात्रा में एकत्र करके सुद्ध जल में पकाना चाहे। जब इस जल का चौथी भाग शेष रह जाए, तो उससे तेल को सिद्ध करें यदि बकरी का दूध अथवा गौ का दूध हो। तो उसको इस तेल पाक में चौगुना मिलाकर तेल की मात्रा के समान शतावरी और सेंधा नमक भी मिलाएं इस प्रकार तेल पाक को सिद्ध करने के पश्चात उस तेल को सत् खुशपा देवदारु वला परने वचा अगर उष्ण जटा मानसे सेंधा नमक और पुनर्नवा एक-एक पाले पीसकर मिलाना चाहे उस तेल का प्रयोग पीने नस्य हो तथा शरीर काम में करना चाहे इसके प्रयोग से हृदय का رسول पारसोल गंडमाला अपस्मार और वात रक्त नामक रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा संपन्न हो जाता है हे हरे इस तेल के प्रयोग से खचरी भी गर्भ कर सकती हैं स्त्री के विषय में तो कहना ही क्या घोड़ा हाथी और मनुष्यों में बात दोष होने पर इस तेल का प्रयोग सभी बात विकार से ग्रस्त प्राणियों के लिए इसका प्रयोग प्रियोगलावप्रत है हिंग तुमरो और सुंठी के द्वारा सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। इस तेल को कान में डालने से करण सूल सांत हो जाता है सूखी मूली तथा सूंठ का ख्षार हिंग और हल्दी का चूर्ण समभाग में लेकर उसके चौगुने मट्ठे के साथ पूर्व वर्णित सरसों के तेल में पकाना चाहे इस तेल को कानों में डालने से उसके अंदर उत्पन्न बहरापन सूल, मवाद का स्राव और कृमि दोष विनष्ट हो जाते हैं सूखी मूली और सोंठ का क्षार तथा हींग हल्दी सोया वचकूटदार हल्दी सहजन प्रसांजन काला नमक एवं क्षार समुद्रफेन सेंधा नमक ग्रंथ के विडंग नागरमोथा मधु चार गुना शक्ति भस्मा निज रानी का रस और केले का रस लेकर इसी के द्वारा सरसों तेल में सिद्ध करना चाहे या सिद्ध तेल कर्णशूल को दूर करने का अत्युत्तम उपाय है कान में इसको डालने से बहरापन, करनाद, पीवस्त्राव तथा क्रिमितों से सद्भिनष्ट हो जाता है। इसका नाम छार तेल है। इस तेल से मुख तथा दांतों की गंदगी भी दूर हो जाती है। चंदन, कुमकुम, जटामासी, करपूर, चमेली की पत्ती, चमेली का फूल, कंकोल, सुबारी, लौंग, अगरू, कस्तूरी, कुष्ठ, तगरे, � सरल शब्द परणी लाक्षा आंवला और रक्त कमल इन औषधियों को एकत्रित करें, इसके तेल बनाना चाहे, या पसीने के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले मल, दुर्गंध तथा खुजली और कुष्ट को दूर करने वाला श्रेष्ठतम औषधि है। इस तेल का प्रयोग करने से पुरुष अधिक पुश्तत्त संपन्न हो जाता है और बंध्या स्� जवानी यवानी जिसे कहा जाता है अजवायन तथा चित्रक धनिया त्रिकटू जीरा काला नमक भिडंग पिपली मूल तथा राजक नामक और सदियों द्वारा आठ प्रस्त जल से युक्त एक प्रस्त त्रत का सोधन किया जाए तो यहां से दिगृत आर्सेगुलम तथा सौत्र रोगों का विनाश करता है और जठरागनी को उद्दीप्त करता है काले मिर्चे निशोध कोट हरिताल मैनसिल देवदारु हल्दी दारहल्दी जटामासे रक्त चंदन विशाल कनेर मंदार दुखद और गोबर का रस एकत्रित करें औषधियों की मात्रा एक-एक कर अर्थात 2-2 तोला हो किंतु इन सभी औषधियों के द्वारा आठ प्रस्त गोमूत्र के साथ एक प्रस्त सरसों का तेल मिट्टी के पात्र अथवा लोहे पात्र में भर कर मंद-मंद आठ पर पकाए जब यह सिद्ध हो जाए तो इस तेल के अभ्यंग से वापा, विचर्चिका, कद्रोग, स्पोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रोगन आस्थानों पर सुद एवं कोमल त्वचा आ जाती है अत्यधिक माप्राण में पहले से फैले हुए पुराने स्वेद कुष्ठ को भी इस तेल के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है।